अमृतमाड़ी अन्य वस्त्र तीन गेरवा वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है वेश में क्या है गेरवा वस्त्र पहनने से मन में पवित्र भाव उदित होता है जैसे फटी जूती फटे कपड़े पहनने से मन में दैन्य दारिद्र का भाव आ जाता है कोट पतलून और बूट पहनने से सहज ही मन में अहंकार अभिमान उठता है मलमल की काली किनार वाली धोती पहनने से फुर्ती आने लगती है और आप ही प्रेम गीत गाने की इच्छा होती है वैसे ही सन्यासी का गिरुआ वस्त्र पहनने पर मन में सहज ही पवित्र भाव उठने लगते हैं यद्यपि वेश में कोई विशेष महत्व नहीं है फिर भी हर प्रकार के वेश का कुछ अपना प्रभाव होता है तीन शुरू शुरू में पौधे को चारों ओर से घेरा लगाकर गाय बकरी आदि से बचाना पड़ता है पर एक बार वह पौधा बढ़कर बड़ा वृक्ष बन जाए तो फिर कोई भय नहीं रह जाता तब तो सैकड़ों गाय बकरियाँ आकर उसके नीचे आसरा लेती हैं। उसके पत्तों से पेट भरती है इसी तरह साधना की प्रथम अवस्था में स्वयं को कुसंगति और सांसारिक विषय बुद्धि के प्रभाव से बचाना चाहिए पर एक बार सिद्धि लाभ हो जाने से फिर कोई भय नहीं रहता तब कुप्रभाव या शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी बल्कि अनेक संसारी लोग तुम्हारे पास आकर शांति प्राप्त करेंगे तीन सौ अठासी एक बार किसी छात्र ने श्री राम कृष्ण से पूछा महाराज जब सब जीवों के भीतर एक ही परमेश्वर विराजमान है तो फिर चाहे जिस व्यक्ति के हाथ का खाने में क्या हर्ज है पूछने पर पता चला कि वह ब्राह्मण था तब श्री रामकृष्ण ने कहा इसीलिए तुम ऐसा पूछ रहे हो अच्छा बताओ अगर तुम एक दिया सलाई जलाओ और उसके ऊपर ढेर सी सूखी लकड़ियाँ रख दो तो क्या होगा वह छात्र बोला लकड़ियों के बोझ से आग बुझ जाएगी तब श्री रामकृष्ण ने कहा पर अगर तुम बहुत बड़ी धधकती हुई चिता में हरे केले के पेड़ झोक दो तो क्या होगा छात्र ने उत्तर दिया केले के पेड़ देखते ही देखते खाक हो जाएगा तब श्री राम कृष्ण बोले इसी तरह यदि तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण अल्प हो तो बिना विचारे चाहे जिसके हाथ का खाने से वह नष्ट हो जाएगी परंतु वह प्रबल तो हो तो किसी भी तरह का अन्न तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा तीन मैंने एक मुसलमान गुरु से अल्लाह मंत्र की दीक्षा ली थी उस समय मैं दिन भर अल्लाह मंत्र जपा करता तीन बार नमाज पढ़ता और मुसलमानों की तरह कांच न लगाकर धोती पहनता उन्हीं की तरह भोजन करता उस समय तीन दिन तक मैं काली मंदिर में नहीं जा सका हिंदू देवी देवताओं का दर्शन प्रणाम तो दूर रहा उनका नाम तक नहीं ले सका तीन सौ श्राद्ध का भोजन कभी नहीं ग्रहण करना इससे भक्ति भाव की हानि होती है उसी प्रकार यजमान के लिए याग यज्ञ पूजा आदि करने वाले पुरोहित ब्राह्मणों के घर कभी भोजन नहीं करना चाहिए तीन सौ प्रश्न क्या जो मिला वही खाना अच्छा नहीं है उत्तर यह एक विशेष अवस्था में ठीक है ज्ञानी को इससे कोई दोष नहीं लगता ज्ञानी भोजन नहीं करता वह तो कुंडलनी को आहुति देता है परंतु भक्त की बात अलग है भक्त को शुद्ध अन्न ही ग्रहण करना चाहिए जो अन्न वह अपने इष्ट देव को निसंकोच अर्पित कर सके भक्त के लिए मांसाहार उचित नहीं फिर यह भी है कि शुकर मांस खाते हुए भी अगर किसी में ईश्वर के प्रति अनुराग हो तो वह धन्य है और निरामिष् या हविष्यान्न भोजन करके भी अगर किसी का मन कामनी कांचन में डूबा रहे तो उसे धिक्कार है तीन सौ बयानबे जो हविष्यान्न भोजन करता है पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं करना चाहता उसका हविष्यान्न गोमांस के तुल्य है और जो मा, गोमांस खाता है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है उसके लिए गोमांस भी हविष्यान के समान होता है तीन दिन में दिन में भले ही ठूस ठूस कर खाओ पर रात में हल्का भोजन करना चाहिए तीन भक्त को ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे शरीर उत्तेजित न हो मन चंचल न बने